आज तीन जनवरी 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आप सबको सर्वप्रथम कृष्ण वर्ष की शुभकामनाएँ और हम जो अध्ययन अब तक करते हैं ईश्वर प्रतभिज्ञा कार्य का इसमें चार अध्याय हैं हम तीसरे अध्याय को अभी पढ़ रहे हैं जिसका अंतिम आहनिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद में एक आनिक जो अंतिम अध्याय का बचेगा तदंतर जैसा हमने तय किया कठोपनिषत का अध्ययन करेंगे तो पिछली बार हमने जो समझा था उसको एक संक्षेप में उसको फिर से चर्चा करके फिर हम आज की बात पे आते हैं जैसा हम सब अब तक जान चुके हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण स्वयं की चेतना से किया इसलिए सृष्टि परमेश्वर से अभिन्न है सृष्टि को ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता और न ही सृष्टि के किसी एक अंग को दूसरे अंग से अलग किया जा सकता है यानी पूरी सृष्टि एक ऐसी इकाई है जिसको टुकड़ों में बांटना संभव नहीं है ये संपूर्ण इकाई है अब जब उसने अपनी चेतना से सृष्टि को बनाया तो जिन स्तरों से वो परमेश्वर से पृथ्वी तक के निर्माण किए वो कुछ स्तर हैं कुछ स्टेशन हैं जिनका हमने कुछ नाम दिया है जिसके अपनी कोई विशिष्ट परिभाषा है जिसकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं वो हमने पढ़ी थी कि परमेश्वर जब स्वयं अपने आप में मग्न होता है वो महेश्वर कहलाता है जब वो अंतर चिंतन करता है या स्वयं का विमर्श करता है विमर्श सबसे पहली क्वालिटी है जो जीवन की निशानी है याने जो चेतना है उसकी सबसे पहली क्वालिटी पहला गुण है कि वो स्वयं को जानता है जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं सेल्फ अवेयर सबस्टेट जो स्वयं को जानता है जैसे एक पत्थर रखा है वो स्वयं को नहीं जानता एक कुर्सी रखी है स्वयं को नहीं जानते लेकिन आप यहाँ बैठे हैं वो स्वयं को जानते हैं जब हम ये जान सकते हैं कि मैं हूँ जो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में अपने अस्तित्व के बारे में सोच सकता है वो सेल्फ अवेयर सब्सट्रेट, या प्रमाता कहते हैं उसको हम यहाँ पर हमारी आध्यात्म की भाषा में प्रमाता कहते हैं तो प्रमाता के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं जब सबसे पहला स्तर होता है महेश्वर का जहाँ पर वो अपने आप में मग्न होता है जो किसी भी संसार के तत्व से परे है जब वो अपना विमर्श करता है जब हम भी विमर्श कर सकते हैं जब अंदर सोचते हैं अपने अंदर झांकते हैं तो हम पाते हैं कुछ चीज़ें हम ये कर सकते हैं ऐसा लगता है हम ये नहीं कर सकते तो हम अपने भीतर अपनी शक्ति को तोलते हैं हमारे पास कई विरोधी शक्तियाँ हैं इसके कारण जब हम सोचते हैं ऐसा कर सकते हैं तो अंदर से कभी जवाब आता है कि नहीं कर सकते मुश्किल है लेकिन शिव के सामने ऐसा कोई उल्टा जवाब आने की संभावना नहीं थी क्योंकि उसकी कोई विरोधी शक्ति नहीं थी क्योंकि वो समस्त शक्तियाँ उसी के स्रोत से निकली उसी से निकली इसलिए कोई विरोध नहीं था इसलिए वो हर कठिन से कठिन रचना के बारे में चिंतन चिंतन किया और पाया कि मैं वो भी कर सकता हूँ इस तरह से वो आनंद से भर जाता है जब हम पाते हैं कि हमारा कोई विरोध नहीं है हम आनंद से भर जाते तो शिव की जो स्वतंत्र शक्ति है उसी शक्ति का नाम है जो एब्सोल्युटली फ्री है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसकी कोई विरोधी शक्ति नहीं है उसी को हमें आध्यात्म में माँ बोलते हैं आद्या बोलते हैं काली बोलते हैं पार्वती बोलते हैं शिव की अर्धांगिनी बोलते हैं वही परमेश्वर की शक्ति है जो अपने आप में संपूर्ण शक्ति है और संसार की जितनी और शक्तियाँ दिखाई देती हैं जिससे आज ये हम बोल रहे हैं चल रहे हैं या ये संसार चल रहा है या ये दीपक जल रहे हैं या उजाला हो रहा है ये समस्त शक्तियों का स्रोत वो एक ही शक्ति है तो जब वो विमर्श करता है तो शिव और शक्ति उसके दो पहलू प्रकट होते हैं अन्यथा वो महेश्वर रूप में अपने आप में मग्न था जब वो विमर्श करता है तो शिव और शक्ति के रूप में वो प्रकट होता है उसके बाद में जब वो संसार बनाना चाहता है अब हम पूछेंगे क्यों बनाना चाहता है क्योंकि वो शक्ति को तोलना चाहता है अगर हम कह रहे हैं हम ये काम कर सकते हैं तो हम करके बताना चाहेंगे अगर हम सोचें कि हम एक कविता लिख सकते हैं तो हम लिखना चाहेंगे कि लिख के तो देखें कि हम कहां खड़े हैं तो हम अपने आप को तोलते हैं दो तरह से तोलते हैं एक विमर्श के द्वारा अंतर चिंतन के द्वारा फिर उसके कार्य को करके एग्जीक्यूट करते हैं उस कार्य को प्रमाणित करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं तो उस कार्य को करने के द्वारा तो जब उसने पाया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं तो उसने अपनी चेतना से एक विश्व निर्माण की इच्छा की और ये इच्छा करते ही उसका नाम हुआ सदाशिव जब तक वो इच्छा से परे था शिव शक्ति था जिसने जैसे ही इच्छा की उसका नाम हो गया सदाशिव ये हमारे समझ के लिए हम बता रहे हैं क्योंकि वो संसार बनाने के क्रम में अवतरण करता है नीचे उतरता है वो सर्वोच्च स्थिति में है क्योंकि उससे ऊपर कोई स्थिति नहीं है वो समस्त सृष्टि का शिखर है समस्त अस्तित्व का स्रोत है यानी वो परमपिता है क्योंकि उसका अपना और कोई निर्माता नहीं है हम कहेंगे फिर वो कहाँ से आया तो ये आती प्रश्न है इसलिए क्योंकि अगर हम कहेंगे कि वो कहीं से आया तो फिर उसका कहां से आया ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं हो पाएगी लेकिन ये श्रृंखला जहां समाप्त होती है वहीं पर शिव खड़े ये हमारी बुद्धि के समझ के बाहर की बात है कि शिव कहां से आए लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर अंतर चेतना से मिलते हैं हम जो क्रिएटेड हैं जो रचित इंसान हैं जो हम संसार में बने हुए हैं उस बुद्धि में यह बात समझना संभव नहीं है इसलिए उस अस्तित्व को स्वीकार करना यही हमारी समझदारी है कि एक अंतिम अस्तित्व है एक छोर पे जहां से समस्त सृष्टि का उद्गम हुआ है और उसी में वापस वो सब समा जाता तो ये शिव और शक्ति दो एस्पेक्ट, दो पहलू तब प्रकट होते हैं जब परमेश्वर अंतर चिंतन करता है जब वो सृष्टि को निर्माण करने के प्रति उद्दत होता है जब वो सृष्टि के निर्माण के लिए इच्छा करता है उस समय उसे कहते हैं सदाशिव इस समय उसके हृदय में इस तरह से संसार बसा रहता है जैसे एक कवि हृदय व्यक्ति को कुछ घटना दिखाई दी उसके दिल में बड़ा दुख हुआ अब वो दुख कविता के रूप में प्रकट होने वाला है लेकिन अभी ना तो कोई कविता बनी है ना कोई शब्द बना है लेकिन एक उसका प्लॉट तैयार हो गया कि आगे ये दर्द एक कविता का रूप लेगा ऐसे ही परमेश्वर शिव ने जब इच्छा की कि मुझे एक षष्टी नाम की चीज़ बनानी है तो उसके हृदय में एक प्लॉट बना उसके हृदय में एक खाका तैयार हुआ एक टेम्पलेट बना इस तरीके से मुझे संसार बनाना लेकिन जब वो उसको एक मूर्त रूप अपने हृदय में देता है वो उसका ब्लूप्रिंट बनाता है दिमाग में कि मुझे ऐसा बनाना है ये हम जो शब्द वापर रहे हैं ना इन शब्दों में सांसारिकता है जैसे कि शिव का दिल शिव का दिमाग न वहाँ दिल है न दिमाग वरन वो स्वयं की चेतना है और वो बिना किसी इंद्रियों के दिमाग के मन के कान नाक आँख के देखता सुनता छूता सोचता सब कुछ है इस बात को हमको फिर ठीक से बात नहीं समझ में आएगा तो उसकी इच्छा होते ही वो इस संसार का नक्शा बनाता है जब वो नक्शा बनता है तो हम उस स्थिति को बोलते हैं ईश्वर यहाँ पर वो समस्त संसार को देखता है लेकिन वो जानता है कि मैं ही हूँ जो ये संसार है और ये संसार है वो मैं ही हूँ है ना हम दोनों में कोई भेद नहीं है लेकिन अभी संसार बना ही नहीं है अभी तो खाली एक खाका बनाए ब्लू प्रिंट अब उसके बाद जब संसार बनने लगता है तो उस स्थिति का नाम है शुद्ध विद्या और उस समय प्रमाता का नाम होता है विद्येश्वर पहला प्रमाता क्या है महेश्वर वो जानता है अपने आप को शिव शक्ति अभिन्न है उसके बाद अगला स्तर है सदाशिव का उसको हम मंत्र महेश्वर कहते हैं सदाशिव की स्थिति में प्रमाता को मंत्र महेश्वर कहते हैं प्रमाता मीन्स सब्जेक्ट जानने वाला ज्ञाता नोअर उसका नाम यहां पर है मंत्र महेश्वर जो अपने आप को सदाशिव की तरह जानता है जो जानता है कि मैं सदाशिव हूं वो स्थिति का नाम मंत्र महेश्वर है उससे नीचले वाली स्थिति ईश्वर की उसको हम मंत्रेश्वर कहते हैं उससे नीचे शुद्ध विद्या या विद्येश्वर जो इस बने हुए संसार को देखता है और ये जानता है कि मुझमें और इस संसार में कोई भेद नहीं जब वो संसार को देखता है तो उसे शिव दिखाई देता है अपनी चेतना दिखाई देती है और जब भीतर झागता है तो उसे संसार दिखाई देता है वो जानता है कि ये संसार भीतर बाहर एक है मेरे अंदर जो है वही बाहर प्रकट हो रहा है ना प्रोजेक्ट हो रहा है मेरे भीतर से ही संसार प्रोजेक्ट हो रहा है जो जन्म ले रहा है तो इस तरह से जब वो जानता है उसको बोलते हैं शुद्ध विद्या या उसके परमाता का नाम या नोवर का नाम सब्जेक्ट का नाम है विद्येश्वर या उसको मंत्र भी बोलते हैं तो ये स्थिति तक अभी माया का कोई काम नहीं है उसके बाद में माया का स्थान आता है जब एक शिव और अगले स्तर पर नीचे उतरता है जब उसकी नज़र में अब तक अभिन्नता थी कि मैं ही हूँ और कोई भी नहीं ये संसार मेरा प्रोजेक्शन है जैसे मैं कहूंगा ये हाथ मेरा प्रोजेक्शन है तो मुझे लगेगा ये क्या सोचने की भी बात है ये तो मैं ही हूँ ऐसे ही वो संसार के प्रत्येक रेत के कण तक को जानता है कि मैं ही हूँ ये अंतरिक्ष समय और जितने नक्षत्र सितारे और जो कुछ भी बना है वो उसका अपना ही अंग है लेकिन ये विजन ज़्यादा देर नहीं अगले स्तर पर माया आती है माया परमेश्वर की स्वयं की ही शक्ति है स्वतंत्र शक्ति का ही एक हिस्सा है जो परमेश्वर की आंख पर पट्टी बांध देता है यानी उसकी दृष्टि को दूषित कर देता है डिफाइलमेंट हो जाता है जब वो उसकी दृष्टि कलंकित हो जाती है, उसे जब सत्य दिखाई नहीं देता और अब उसे तुम और मैं दिखाई देने लगते हैं अच्छे और बुरे दिखाई नहीं लगते हैं ये पराये और अपने दिखाई देने लगते हैं वो माया की स्थिति जो आती है वो एक प्रकार का सृष्टि को बनाए रखने के लिए परमेश्वर का स्वयं का रचा खेल है क्योंकि वो अगर हम कहें कि हम सब सत्य को देखते तो हम क्या करते खाली मुर्दों की तरह पड़े रहते क्यों हम शिव हैं हमको खाने को भी नहीं चाहिए हमको कुछ भी जरूरत नहीं है हम अपने आप में तृप्त हैं हम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं ईशानी को तुम भी शिव हो मैं उन शिव हूँ सबको शिव है तो फिर मुझे करना क्या है कोई कर्तव्य नहीं तो इस संसार में जैसा उसने कल्पना की थी वैसा खेलना संभव ही नहीं था इसलिए उसने हमको सेग्रीगेट कर दिया टुकड़े कर दिए हमारी दृष्टि में भेद उत्पन्न कर दिया इस भेद उत्पन्न करने के पीछे माया के पांच कंचुक थे याने पांच लिमिटिंग फैक्टर्स थे उसने आत्मतृप्ति जो थी उसको अतृप्ति में बदल दिया इसका नाम था राग वो कुछ भी कर सकता था लेकिन उसकी करने की क्षमता सीमित कर दी हम भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते सारे संसार के सब काम नहीं कर सकते उसका नाम है कला हम सब कुछ नहीं जान सकते जैसे वो सब जानता था उसका नाम है विद्या वो काल यानी टाइम में हमारा बंधन कर दिया हम एक ही दिशा में समय के चल सकते हैं और एक विशिष्ट गति से और समय में हम न पीछे चल सकते हैं न समय में रुक सकते हैं ये हमारी सीमा कर दी इसलिए हम उसका नाम है काल और अंतिम है नियति जिसके द्वारा हम एक छोटे से शरीर में बांध दिए गए हम इस शरीर से बाहर नहीं जा सकते हम जहाँ जाते हैं शरीर को ढोंक के ले जाना पड़ता है और ये शरीर हमारी नियति है साथ ही साथ इस शरीर के साथ में कर्म फल जोड़ दिया कि जो ये करेगा उसका रिबाउंड होगा तुम जो जो करोगे वो आपको वापस मिलेगा और किसको मिलेगा शरीर को मिलेगा तो तब तक कर्मफल है जब तक हम जानते हैं कि हम शरीर हैं जब हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं हम तो वो चेतन तत्व हैं जिसके द्वारा संसार निर्मित है तो ये शरीर के किवे का जो दंड है शरीर भुगते हम नहीं भुगतेंगे हम अपने आप को शरीर से अलग कर लेते हैं वो स्थिति है ज्ञान की उस स्थिति में हम अपने शरीर के किए गए कर्मों के प्रति जिम्मेदार नहीं रहते तो ये स्थिति के लिए कला विद्या राग काल और नियति ये पाँच लिमिटिंग फैक्टर्स हैं या पाँच पट्टियाँ हैं जो हमारी आँख पर बनी है जिससे हमारी दृष्टि विकृत हो गई है और इस दृष्टि से हम संसार को देखते हैं इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य बनता है जो अपनी चेतना को सीमित जानता है देखता है कि मैं विशाल नहीं हूँ सीमित हूँ उसका नाम है पुरुष और उस कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांडी ऊर्जा जिसके द्वारा बाकी सब कुछ संसार बनता है उस ऊर्जा का नाम है प्रकृति इसके आगे हमने देखा था कि हमारे भीतर इस संसार से इंटरक्शन करने के लिए मन बुद्धि अहंकार नाम का इंटरनल ऑपेरेटस बनता है अंतकरण जो मन प्रस्ताव देता है बुद्धि निर्णय लेती है और अहंकार जो है या अहंता वो हमारी ये बताती कि मैं कौन हूँ हमारी सामान्य अहंता यह होती है कि मैं शरीर हूँ एक योगी की अहंता ये बताती कि मैं चेतना हूँ लेकिन जो सर्वोच्च योगी है उसकी अहंता बताती कि मैं विश्व हूँ पूरा ब्रह्मांड हूँ तो ये चेतना का उठता हुआ स्तर और शिव का नीचे उतरता हुआ स्तर इनके सारे स्टेशन एक जैसे हैं जिस स्तर से शिव नीचे उतरा था उसी राह से योगी ऊपर चढ़ता है क्योंकि हम इसका इसलिए स्टडी करते हैं इसलिए पढ़ते हैं कि शून्य संसार कैसे बनाया ताकि हम इसके रहस्यों को जानकर इसके बंधन से मुक्त हो सके अगर आपके घर में कार है और रास्ते में पंचर हो जाता जाते आपको टायर बदलते नहीं आता स्टेप नहीं है लेकिन बदलते नहीं आती तो आप उसके बंधन में हो उस कार के बंधन में हो क्योंकि वो कार आपकी स्वामी बन जाती है आप उसके स्वामी नहीं बल्कि वो आपके स्वामी बन जाती है लेकिन अगर आप उसके एक एक रहस्य को जानते हो कि बिगड़ गई तो कैसे सुधारना अगर इसका पहिया पंचर हो गया तो कैसे बदलना तो उस स्थिति में आप उसके वास्तविक स्वामी बन जाते हो उस समय वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती यही स्थिति है जब हम ब्रह्मांड को संसार को समझते हैं तो हम संसार के वास्तविक स्वामी बन जाते हैं जब हम संसार के रहस्य को नहीं जानते तो हम संसार के गुलाम बन जाते हैं आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं हम खिलौने बन जाते हैं और वो खिलाड़ी की तरह माया हमारा मजाक उड़ाती जाती है हमको कहती देखो देखो वो चीज़ें पकड़ो नई जमीन खरीदो नया धंधा करो नया काम करो और हम उस खेल में पढ़ते चले जाते हैं। और उस खेल में कहीं अंत ही नहीं कितना भी करो कितना भी बढ़ो कितना भी आप करें चले जाओ अतृप्ति सदा आपके साथ बनी रहती जब तक कि इसके रहस्य को हम नहीं जानेंगे कि ऐसा क्यों तब तक हम उससे मुक्त होने का प्रयास भी नहीं कर सकते इसलिए इस रहस्य को जानना ज़रूरी है अब उसके बाद में इस संसार को चलाने के लिए कुछ मटेरियल यानि जो जड़ वस्तुएं बनी जीवों के बाद उसमें हमारी इंद्रियां बनी और उन इंद्रियों के लिए पंच पांच इंद्रियाँ बनी नाक कान गला ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं उनके लिए पांच तन्मात्राएँ बनी कान के लिए शब्द आँख के लिए रूप जुबान के लिए रस चमड़े के लिए स्पर्श इस, इस तरह से पांच ज्ञानेंद्रियों के लिए पांच तन्मात्राएँ बनी जिनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बाहर से इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा आँख से देखते हैं नाक से सुखते हैं जीबान से चकते हैं चमड़ी से छूते हैं कान से सुनते हैं इस तरीके से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच तन्मात्राएं कहलाती हैं इसके बाद हमारे पांच कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम अपने कर्मों को अंजाम देते हैं कर्मों को एग्जीक्यूट करते हैं पाँव से चलते हैं हाथ से काम करते हैं संसार के जिनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं या न लेते हैं इस पर कर्म फल निर्भर करता है जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, अगर ये मेरी भावना है तो मैं कर्मफल में बंधता हूं। अगर मैं कहूं कि परमेश्वर मुझे उपकरण बना के परमेश्वर संसार की सेवा मुझसे करवा रहा है या ईश्वर मेरे द्वारा संसार की सेवा कर रहा है तो फिर मैं कर्म बंधन से मुक्त हूं क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं आई एम डूइंग माई मास्टर्स जॉब मैं अपने मालिक का काम कर रहा हूं इसलिए मुझे कोई बंधन नहीं है जैसे पोस्ट ऑफिस से अगर कोई चिट्ठी लेके आता है उसमें बुरी खबर होती है तो पोस्टमैन में जिम्मेदार नहीं है वो मनी ऑर्डर लेके आता है पैसे देता है तो भी वो कोई गर्वबंधन में नहीं पड़ता क्योंकि उसको वो तो अपनी ड्यूटी करना है यही बात गीता जी में भी कही गई है कि जब आप अपने कार्य को अपना कर्तव्य जान के परमेश्वर का कार्य समझ के करते हो तो कोई भी कार्य न अच्छा होता है न बुरा होता है वरन वो कार्य प्रेम का जनक होता है यानी पुण्य भी आपको बंधन में डालता है पाप भी बंधन में डालता है मात्र प्रेम मुक्त करता है और ये प्रेम का रास्ता ही कहलाता है कि हम निष्काम भाव से जब कार्य करते हैं जैसे किसी को दान भी दिया प्रेम से दिया कोई कर्म बंधन नहीं लेकिन हमने उसको इस तरीके से दिया कि वो हमारे उसकी निगाह नीची हो गई हमने सोचा देखो हमने इसको दिया हमको शायद परमेश्वर इसका कुछ सफल देगा तो उस समय हम कर्म फल के बंधन में बन जाते हैं इसलिए अगर मैं कहूँ मैंने किया मेरी अहंताइ शरीर से फिर मुझे कर्म का बंधन है जब मैं कहूँ कि मुझे मेरे द्वारा परमेश्वर कर रहा है फिर मैं तो क्या हूं एक उपकरण हूं एक इंस्ट्रूमेंट हूं तो जो इंस्ट्रूमेंटल फीलिंग है कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं जो अगर मेरी मर्जी से क्या मेरे को अगर एक दिमाग मिला है तो क्या मेरी मर्जी से मिला है क्या मैं कहूं कि मुझे इस देश में जन्म मिला था क्या मेरी मर्जी से मिला है यह परमेश्वर का अनुग्रह है हम उस अनुग्रह को स्वीकार करें तो हम कहेंगे कि जो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है वो परमेश्वर का कार्य है जो इस शरीर के द्वारा प्रसरित हो रहा है, हो रहा रहा है है एग्जीक्यूट मैं इसमें करता नहीं हूं लेकिन जब कर्ता भाव होगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा कि ये काम मैं कर रहा हूं उस समय मुझे कर्मफल होगा और यही संसार का कारण है फिर से बार बार संसार में जन्म लेने का क्योंकि तुम कहोगे मैंने अच्छा किया तो उसका सुफल प्राप्त कर फिर नए जन्म लेना पड़ेंगे बुरा करोगे अपने स्वार्थ से करोगे तो उस बुरे कर्म का फल या दुख पाने के लिए आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा इस तरह से इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना करीब करीब तब तक असंभव है जब तक हम परमेश्वर की दुनिया का रहस्य नहीं जानते तो पांच महाभूत हैं जिनके द्वारा ये स्ट्रक्चर बना है ना आकाश वायु जल अग्नि और अंत में पृथ्वी ये पांच वो इलिमेंट्स हैं जो अंतिम रूप से इस संसार को बनाते हैं तो शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या माया कला विद्या राग काल न्यति पुरुष प्रकृति मन बुद्धि अहंकार पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच तन्मात्राएं और पांच महाभूत इस तरह 36 तत्व हैं जो इस संसार को बनाते हैं ये हमने संक्षेप में पुनः इस बात को समझा इसके आगे प्रमाताओं के साथ स्तर तीन प्रकार के मल हैं उनको हमको जानना चाहिए ये चीज फिर वो की वही बात है कि ये रहस्य को जानकर मनुष्य मुक्त हो सकता जब तक हम रहस्य को नहीं जानते तब तक हम बंधन में हैं। जैसे एक कार पंचर हो गई और हम नहीं जानते तो हम बंधन में हो गए तो ये प्रमाता क्या है मैं अपने आप को जिस रूप में जानू वो मेरा विमर्श है और वही मेरा प्रमाता का स्तर है जैसे मैं कहूं कि मैं मनुष्य हूँ मेरी उम्र साहठ बरस की है मैं ये काम करता हूँ मेरा ये नाम है मैं इस गांव का रहने वाला हूँ तो मेरा स्तर कहलाता है जीव का स्तर इस या इसका नाम है टेक्निकल लैंग्वेज में सकल, सकल का मतलब होता है जो नापा जा सके मैं कहूँगा कि मैं साहठ साल का हूँ आप मेरी उम्र नाप सकते हो मैं कहूँगा कि मैं अस्सी किलो का तो मेरा वजन तोल सकते हो आप मैं कहूंगा मुझे इतना ज्ञान है तो मेरे ज्ञान की परीक्षा ले सकते हो इस तरह से मेरे पास जो कुछ भी है सब सीमित है सब कुछ सीमित है मैं कहूंगा मैं बहुत बड़ी जायदाद का मालिक हूं लेकिन वो जायदाद भी नापी जा सकती इस तरह से मेरा जो कुछ भी अपना एग्जिस्टेंस है जिसको मैं सीमित दायरे में अपना समझता हूं इसलिए उसको बोलते सकल कल का मतलब होता है कैलकुलेशन सकल मिथ तो विथ कैलकुलेशन सकल का मतलब होता है जिसको हम नाप सकें जिसको हम नाप सकें तोल सकें जिसको किसी भी पैरामीटर के अंदर फिट कर सकें उसका नाम है सकल। तो हमारा सबसे पहला प्रमाता होता है सकल, जो नापा तोला जा सके। इसलिए जब आपकी परिभाषा ये अपने आप के बारे में होती है कि मैं मेरा नाम ये मेरी उम्र ये मेरा जाति मेरी धर्म ये मेरा गांव ये मेरा देश ये मेरा काम ये मेरा ज्ञान ये मेरा धन ये जब तक हम इन चीजों में अपनी अहंता बनाए रखते हैं तब तक हम सकल कहलाते हैं सकल की अगली स्थिति प्रलय कल जहां हम अपनी दृष्टि को माया से मुक्त कर लेते हैं हमको अब सब कुछ परमेश्वर की तरह दिखाई देने लगता है सब चेतना का एग्जिस्टेंस दिखाई देने लगता है लेकिन अभी भी कर्मफल बाकी रहता है अभी भी हम जानते हैं कि ये मैं कर रहा हूं ये मैंने किया ये ध्यान भी मैंने किया माया से मुक्त भी मैं हुआ इस तरह से अभी भी हमारे पास कर्मफल बचा हुआ है अब इसके आगे बढ़ने के पहले हम ये समझ लें कि मल क्या है मल मींस गंदगी मेलापन जैसे एक दर्पण के ऊपर अगर धूल चढ़ी जाती है तो हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते लेकिन जब उसको धूल को साफ कर दो तो हमको फिर से चमचमाता दिखाई देने लगता दर्पण अपने आप में मेला नहीं हुआ वो हमारी दृष्टि और दर्पण के बीच में एक मैल आ गई थी जैसे सूरज कभी चमकना बंद नहीं कर देता बीच में बादल आ जाता है तो हमको थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं देता लेकिन सूरज के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आता सूरज जैसा था वैसा है हमको नहीं दिखाई दे रहा है वो बादल की समस्या है या हमारी समस्या है लेकिन सूरज की कोई समस्या नहीं है तो मल अज्ञान का नाम है मल का मतलब होता है अज्ञान मल अज्ञान का है अज्ञान को मात्र ज्ञान से हटाया जा सकता है अज्ञान की प्रकृति उसका नेचर वो अंधकार की तरह है लेक ऑफ समथिंग किसी चीज़ की कमी जैसे अंधेरा प्रकाश की कमी का नाम है अज्ञान ज्ञान की कमी का नाम है इस तरह मल भी सही ज्ञान की कमी का नाम है इसलिए मैल और किसी चीज़ की नहीं है लेकिन अज्ञान की मैल है और ये मैल तीन तरह की है एक है आणोमल एक है माई और एक है कार्मोमल बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है अगर हमको समझ में आएगा तो बहुत ही सुंदर हृदय में शांति मिलती है आनंद मिलता है समझ में आता है कि संसार कैस का रहस्य समझ में आता है आणोमल वो है जब हम अपने गौरव को नहीं जानते कि हम शुद्ध चेतना चेतनाएँ हमारे भीतर ये जो बोलने के लिए उकसा रहा है जो करने के लिए उकसा रहा है जो सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है किसी चीज़ को जब उठाना चाहते हैं तो वो इच्छा कहाँ से पैदा हो रही है वो मूलतः वो ब्रह्मांडीय चेतना है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वो हमारी समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाला शिव है वही बैठा है अंदर और कुछ भी नहीं है वो कहीं अलग नहीं है वही हमको अंदर से प्रेरणा दे रहा है वही मन को चला रहा है बुद्धि को चला रहा है अहंकार को चला रहा है वही हमारे शरीर को चला रहा है वही हमारे सारे ब्रह्मांड को चला रहा है तो हम अंदर से जब एक शब्द भी बोलते हैं तो उसको अगर हम रिट्रोस्पेक्टिव सोचें पीछे से कि कहाँ से आया बोले जीबान से आया गले से आया छाती से हवा निकली लेकिन इस सब के पीछे सोचेंगे तो बोलेंगे नहीं बुद्धि ने तय किया कैसा कि बोलो फिर हम कहेंगे बुद्धि को कहाँ से मालूम पड़ा मन ने प्रस्ताव रखा था कि कैसा बोलो तब बोल दिए इस मन को प्राण ने और प्राण को किसने प्राणित किया जाए हम पीछे पीछे रिट्रोस्पेक्टिव सोचेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं पीछे पीछे सोचते सोचते जिसको हम अनुसंधित कहते हैं संस्कृत में अनुसंधित कहते हैं जब अनुसंधान करते हैं कि कहाँ से ये आवाज पैदा हुई तो खोजते खोजते हम कहां पहुंच जाते हैं उस चेतना के पास लेकिन अभी भी ये चेतना सीमित चेतना है अभी हमको एकाएक ब्रह्मांडी चेतना का एहसास नहीं हो पाता लेकिन हमको अपनी चेतना का एहसास हो जाता है जो सीमित चेतना है सीमा कि माया की लेकिन जब हम माया के सीमा के बाहर आ जाते हैं तो फिर हमको स्थिति दिन पहुंच जाते हैं प्रलायकल की स्थिति में लेकिन उसके पहले जब तक माया है तब तक हमको भिन्नता दिखाई देती तो आणोमल का नाम है कि हम हमके अपने गौरव को नहीं जानते कि हम चेतन्य हैं हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो परमेश्वर कर सकता तब तक आणोमल है जब हम भिन्नता की दृष्टि से संसार को देखते तो यह माई मल है यानी यह भी अज्ञान है सत्य यह है कि हमको सामने कुर्सी दिखाई दे रही है कुर्सी नहीं शिव है और सामने शिव बैठा है लेकिन हमको शिव ने कुर्सी दिखाई दे रही जो है वो दिखता नहीं जो दिखता है वो है नहीं तो हमारी दृष्टि बाधित है हमारी विजन डिस्टॉर्टेड है डिफाइल्ड है इसको हम शुद्ध कर सकते हैं तब जब हम माया के पार देखने की क्षमता हासिल करें इसके लिए चिंतन करके सही दिशा में सतत चिंतन करके हम अपने दृष्टि को साफ कर सकते हैं तो जब तक हमारे पास यह दृष्टि है कि ये सब कुछ अलग अलग है ये अच्छा है ये बुरा है पराया है ये हमारे समाज का है विदेशी है इस तरह का जब हम विचार सब रखते हैं भिन्नता की दृष्टि रखते हैं तब तक माई मल कहलाता है तीसरा तार्म मल है जिसके बारे में अपन अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जब मैं कहूँ मैंने किया तो ठीक है तुम्हारी जिम्मेदारी तुमने अच्छा किया तो कल जाके सुख भोगना फिर से जन्म लेना तुम तो कहो कि अपने बुरा किया मैं तो इसका बुरा करूंगा ही इसे क्योंकि इसने मेरे लिए ऐसा किया तो फिर उस बुरे के लिए बुरा वापस प्राप्त करने के लिए फिर शरीर लेना पड़ेगा क्योंकि शरीर बुरा कर रहा है तो शरीर ही मिलेगा तब उस बुरे का फल मिलेगा और जब कोई अच्छा कर रहा है तो सुख की आशा से कर रहा है तो उसको सुख लेने के लिए फिर शरीर चाहिए इसलिए शरीर का क्रम सतत बना रहे और इसी का नाम है संसार चक्र तो पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मृत्यु पुनः पुनः दुख और सुख के एहसास ये सब जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ने का और इस सब से मुक्त होने का एक ही स्टेशन है एक ही स्टेशन है जहाँ से हम इन पटरियों के बाहर जा सकते हैं और वो है मनुष्य हम बाकी किसी भी स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता नहीं है जैसे कुत्ता चाहे भी तो अपना कल्याण नहीं कर सकता कोई गाय चाहे भी तो अपना कल्याण नहीं कर सकती कोई भी जीव यहाँ तक कि ऋषि कहते हैं कि कोई देवता भी अपना कल्याण नहीं कर सकता इंद्र भी स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते और जब तक मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक उनके पास स्वयं के आत्म कल्याण की कोई संभावना नहीं है आत्म कल्याण की संभावना मात्र उस स्थिति में जब हम मनुष्य बन चुके हैं क्योंकि इसी समय में हम शरीर होते हैं इसी समय में हमारे पास प्रज्ञा होती है इसी समय में हमारे पास विवेक शक्ति भी होती है और इसी समय में समस्त संभावना है कि हम अपने कई जन्मों के कर्मों को शून्य कर दें ज्ञान मिलते ही शून्य क्यों हो जाते हैं कर्म क्योंकि हम उन कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते हम कहते हैं हम चैतन्य हैं कर्म मन ने किए हैं बुद्धि ने किए हैं शरीर ने किए हैं तो आप इनको सजा दो हम तो चैतन्य मैं अपने आप को जब इस रूप में जानता हूँ उस स्थिति में मेरी चेतना ईश्वर स्तर तक उड़ जाती है और जब मैं इस ब्रह्मांड को मैं कि तरह जानता हूँ वो शिव स्तर तक उड़ जाती है तो सकल यानी मैं आज जैसा हूँ अपने आप को अपने शरीर मकान धन दौलत ज्ञान उम्र नाम जात देश इनसे पहचानता हूँ तब तक मैं सकल हूँ उसके आगे प्रलय कल वो स्थिति है जहाँ पर होश खो देता है योगी क्योंकि उस समय प्रलय कल वो महामाया के क्षेत्र में चला जाता है माया के पार जब जाना होता है तो माया का गहन अंधकार है बहुत विस्तृत क्योंकि उसको पार जाने के बाद ही हम विज्ञान बनते हैं विज्ञान का मतलब होता है कि वो प्रमाता जिसे अब सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया उसकी दृष्टि पूरी तरह से माया के बाहर आ गई हमारी आंखों की पट्टी खुल गई हमको अब हमारे सत्य के दर्शन हो गए उसके बाद में आगे का रास्ता जो है वो अपने आप होने लगता है सत्य दिखते ही हम शुद्ध अधवा में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ माया का कोई प्रभाव नहीं है तब हम बनते विद्यश्वर परमेश्वर ने संसार बनाने के क्रम में नीचे उतरते खुद विद्येश्वर जब संसार बना था और वो जानता था कि मैं ही संसार हूँ माया का कोई स्थिति नहीं थी जब अभी थोड़ी देर पहले बात करिए उस स्थिति तक उड़ जाता है वो विद्देश्वर बन जाता है वो अपने आप को विद्येश्वर के रूप में जानता है कि मैं विद्देश्वर हूँ मुझे अब ये संसार में जो कुछ हो रहा है मेरे नीचे माया का बादल है जैसे कि हमारा हवाई जहाज़ बादलों के ऊपर चला गया और हम उसको बादलों को देख सकते हैं वैसे ही हम माया को देख सकते हैं माया आप क्या बन जाती है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाती है हमारी वस्तु बन जाती है उस माया को देख सकते हैं भी देख सकते हैं कि माया अपना खेल कैसे खेल रही है और ये भी देख सकते हैं कि माया के द्वारा बाकी माया के नीचे वाले जन कैसे छले जा रहे हैं कैसे बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं किस तरीके से वो भ्रमित हो रहे हैं और हम माया के बादलों के ऊपर जाके इस सब दृश्यों को देख सकते हैं उस स्थिति का नाम है विद्येश्वर उसके आगे मंत्रेश्वर जब वो संसार हमारे भीतर समा जाएगा फिर सदाशिव का स्तर मंत्र महेश्वर का जिस वक्त हमारे में और शिव में बस एक कदम की दूरी होगी कि जब हमारे भीतर संसार और हम उस संसार के स्वामी इस स्वामी संसार को अपने में समेटे हुए और फिर उसके बाद में हम उस समस्त आनंद के स्वामी बन जाते हैं जो परमेश्वर ने शुरू में विमर्श के समय आनंद पाया था कि मैं ही हूँ और कोई भी नहीं और मेरा कोई विरोध नहीं इस तरीके से ये यात्रा पृथ्वी से लेके शिव तक की इस यात्रा को अगर सचमुच में हमको अगर कभी करना है तो मालिनी विजय तंत्र में इसके योग का वर्णन है कैसे इस यात्रा को करना उसमें पंचविध विधि है है ना पंचदश विधि जिसमें पंद्रह की विधि फिर तेरह की विधि फिर ग्यारह की विधि फिर नौ की सात की पाँच की तीन की विधि उसको अपन कभी फिर अगली बार ज्यादा विस्तृत से समझने का प्रयास करेंगे इन विधियों में एक संक्षेप में बता देता हूँ कि एक प्रमय संसार को जैसे एक मटकी रखी है उस मटकी को मैं देखता हूं तो मुझे दिखता है कि मटकी है और ये मैं हूं इस वक्त सबसे पंद्रहवीं स्थिति मटकी की है और मेरी स्थिति चौदहवीं है जबकि मैं देखता हूँ जब सतत उसको देखता हूँ सतत रोजाना ध्यान करता हूं तो धीमे धीमे मटकी विलीन हो जाती अब मुझे अपनी चेतना पर कंसंट्रेशन होने लगता है वन पंद्रहवीं से चौदहवीं स्थिति में आ गया मैं मतलब एक स्थिति मैंने पार कर ली अब मुझे मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं मैं चैतन्य हूं मैं उस चेतना को मटकी के रूप में प्रोजेक्ट होते देख रहा था लेकिन वास्तव में मेरा स्वरूप उस सकल का है अब सकल की एक शक्ति होती है जो आपको उस स्थिति में बनाए रखती है हर चीज को जैसे ये टेबल है इस टेबल को अगर इस स्थिति में बनाए रखा है तो यहाँ एक ग्रेविटी है जिसने उसको हिलने से रोका है इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनको आपस में बहुत सारे एनर्जी हैं जो आपस में उनको बांध रखी है ये बिल्डिंग अगर ये खड़ी है तो एक सीमेंट है एक लोहा है जिसने इसको बनाए रखा है ऐसे ही सकल यानी हम को हमारी स्थिति में बनाए रखने के लिए एक सकल शक्ति जिम्मेदार है इसलिए हर स्थिति की एक शक्ति होती है ये इस सात स्थितियां हैं सकल प्रलय कल विज्ञानकल विद्येश्वर मंत्रेश्वर मंत्र महेश्वर और शिव तो इन सबकी एक एक शक्ति है इस तरह क्या हो गया है? ये चौदह और पंद्रवा है प्रमाता प्रमात मतलब प्रमेय जो संसार है वो पंद्रहवा नंबर पे तो संसार से उठ के हम अपनी चेतना पर आते हैं सकल और सकल की शक्ति पर उसके बाद में हमारा स्तर बनता है प्रलय और प्रलय अब पहले हम सकल में मटकी देखते थे अब हम प्रलयकल की स्थिति में सकल और सकल की शक्ति को देखेंगे तेहरा जीविधि कहलाती है उसके बाद इस में इससे अगली स्थिति में जाकर विज्ञानकल स्थिति में प्रलयकल और प्रलय कल की शक्ति को देखेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हम सब्जेक्ट के रूप में खुद विज्ञानकल रहेंगे इसलिए एक एक स्टेप पीछे हटते जाते हैं और उस शक्ति को हम अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस तरीके से पीछे हटते हटते हम वहाँ शिवावस्था तक जाते हैं ये मालिनी विजय तंत्र में इसका विस्तार से वर्णन है कि किस तरीके से हम रोज़ाना के अभ्यास के द्वारा अपनी इन स्थितियों को आगे बढ़ाते चले जा सकते हैं तो इन सब में आणो मल को हम ज़्यादा मुख्य मानते हैं कि आणों मल में क्या होता है कि एक तो हम हमारी जो स्वतंत्र शक्ति है वो स्वतंत्र नहीं होती हमारी जो शक्ति होती है वो सीमित होती है जैसे हम कर सकते हैं लेकिन बहुत कम कर सकते हैं हम दूसरा जड़ को हम आ, आत्मा जानते हैं इस शरीर को जानते हैं कि मैं हूँ इस शरीर को आत्मा जानते हैं क्योंकि अगर कहें कि मुझे बुखार आ गया मुझे चोट लग गई इसका मतलब ये इस शरीर ही मैं हूँ हम कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे शरीर को बुखार आ गया कि मेरा शरीर बुरा हो गया सत्य तो यही है कि मेरा शरीर बुरा हुआ है मैं नहीं क्योंकि मैं तो ना बुरा हो सकता हूं ना बचवा mm. न मर सकता हूं न मुझे कोई गिला कर सकता है ना कोई काट सकता है ना कोई चुरा सकता है मुझसे कोई भी मुझको नहीं चुरा सकता मेरे को चोट नहीं पहुंचा सकता है ना गिला कर सकता है ना जला सकता है ना काट सकता है मैं इन सबसे परे हूं लेकिन हम जड़ को शरीर मानते हैं यह उसका दूसरा करेक्टरिस्टिक दूसरी इसकी अभिव्यक्ति है आणोमल की स्वतंत्र हानि और जड़ को आत्मा जानना माई मल में हमारी भिन्नता की दृष्टि होती है जब हम जड़ को आत्मा जानते हैं उसी से ये बात पैदा होती है जब मैं कहूँ ये मैं शरीर हूं तो फिर पक्की बात है कि दूसरे शरीर में नहीं हूं जब मैं कहूँगा ये मैं शरीर हूँ तो मैं जानूंगा जड़ संसार में नहीं हूं इसलिए जब मैं कहूंगा कि मेरे लिमिट बना दूंगा कि मैं यहां तक हूँ तो उस लिमिट के बाहर का जो मैं से परे चला जाएगा मैं नहीं हूं तो यही आणोमल ही माईमल को जन्म देता है जब माईमल होता है तो भिन्नता की दृष्टि होती जब माईमल होता है तो ही कार्मल भी होता है क्योंकि अगर भिन्नता की दृष्टि नहीं होगी तो मैं कैसे कहूंगा कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं मैं इसका धन हड़प लूंगा इसने मुझे दुख दिया था तो मैं इसको इससे बड़ा दुख दे दूंगा क्योंकि भिन्नता की दृष्टि होगी तभी तो ये संभव हो पाएगा इसलिए आणोमल से माइमल और माइमल से कार्म का जन्म होता है ये तीनों एक के बाद एक चलते हैं और इसमें कार्ममल है वो संसार के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है जब हम कहते हैं कि ये काम मैंने किया तो हम इस कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं और उस कार्य के लिए हम परिणाम की उम्मीद करते हैं जैसे हम अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि ऐसा काम मत करो गलत है हम कहते नहीं हम तो करेंगे क्यों दुनिया कर रही हम क्यों नहीं करें ये सब टैक्स चुराते तो हम क्यों नहीं करें लेकिन जब हम अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते और काम करते हैं तो हम एक जिम्मेदारी लेते हैं कि ठीक है जो होगा हम निपटेंगे तो जो होगा वो ये है कि फिर जन्म लोगे फिर दुख उठाएंगे फिर सुख दुख मिलेंगे फिर शरीर आएगा फिर बुढ़ापा आएगा फिर समस्याएं आएंगी तो इस चक्र से मुक्ति की संभावनाएँ हम आगे धकेल देते हैं जरूरी नहीं कि फिर मनुष्य जन्म में मिले अगर हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको भुगतने के लिए हमको कोई कुत्ता बिल्ली छिपकली बनना पड़े तो वो जन्म में कोई संभावना नहीं है कि हम अपना कल्याण कर सकें घूम फिर के जब कभी फिर से मौका मिलेगा मनुष्य जन्म का फिर अगर उस समय ये प्रज्ञा वापस जाग गई हमारी फिर इच्छा पैदा हो गई कि मुक्ति चाहिए तो संभावना है इसलिए इस अवसर को न खोएं ये हमारी जिम्मेदारी है इस अवसर को खो दें ये हमारी लापरवाही है इसलिए इस रहस्य को जान के कि संसार क्या है इन छत्तीस रहस्यों से बना है हमको सत्य क्यों नहीं दिखाई देता है उसके पीछे माया है ये तीन प्रकार के आणोमल माईमल और कार्म मल हैं जो सत्य को छिपा के रखते हैं इन मलों के बाहर माया से क्या आवरण से मुक्त होके हम सत्य को देख सकते हैं लेकिन इसके लिए जो प्रयास किया जाता है उसी का नाम पुरुषार्थ है जब क्यों पुरुषार्थ क्यों करते हैं या पुरुषार्थ क्यों कहा जाता है क्योंकि पहली बात तो ये मनुष्य जन्म ही संभव है इसलिए पुरुष के द्वारा किए जाने वाला कार्य है और दूसरा ये कष्ट है इसलिए कि हम अपने मन में जो आता है उसके ऊपर विजय पाना जरूरी है क्योंकि अंदर से एक गुरु हमेशा सबके भीतर बैठा है वो आप सबको सत्य की राह दिखाता है मुक्ति की राह दिखाने के लिए बैठा है वो एक दीपक की तरह है कितना भी गहन अंधेरा हो वो हमको एक दीपक दिखाता है कि सही राह क्या है वो कभी कन्फ्यूज नहीं होता उसके सामने हमेशा लेकिन हम है ना उस चकाचोंद में संसार के चकाचोंद में उस छोटे से दीपक को भूल जाते हैं उसको हमको दिखाई नहीं देता और हम फिर उसकी आवाज़ को सुनना भी नहीं चाहते उसके दृश्य दर्शन को उसके हिसाब से चलना भी नहीं चाहते फिर हमको फिर कष्ट मिलता है इसलिए उस अंतरात्मा के आवाज़ के रूप में जो हमारे को दृशा दर्शन हो रहा है वही हमारा गुरु है जो हमारे अंदर बैठा है इसलिए अगर हम उसकी आवाज़ को सुनते चलेंगे तो हम इस स्थिति को पार करके जा सकते हैं तो आज का अपना संदेश यहीं पर समाप्त करते हैं